संख्या बीस के बाद जब रघुनाथ समरे ऋतु जीते सुर नर मुनि के भय बीते मन सी ती लय आए पद भुपद पर सिर लाए सीताव श्याम मृदु गाता रम प्रेम लोचन नयता पंचवती वस श्री रघुनायक रथ चरित सुरनि सुखदायक धुआ दे शिखर दूषण केरा आये सुख न खवन पेरा बोली बचन को लिख करी भारी देश कोष कै सुरारी कर शिपान सोभ सि दिन राती सुधि तब सिर पर राती राजनी धन दिनु धर्मा samarate सत कर्मा विद्या दिन विवेक उपजाई उपजाए श्रमफल पणी की रूपाए संगत जति को मंत्र मंत्रत राजा मान के ज्ञान पान ते राजा प्रणय बिनु मद ते गुनी ती तो नास सुनी त्रिपुरज पावक पाप प्रभु वही अनियन छोट करी अस कही भी विधि विलाप कर लागी विरोदन करना नवा माझ परिदा पुल बहु प्रकार करो तो तो जियत दस गंदर मोर की कियसिरो करें कि यह दंड कारण है कि भगवान राम का खजूसर तस्त युद्ध हुआ चौदह हजार की सेना वो सब मारी गई उनका सबका डिफ्रेंस हो गया कोई भी विशेष बचा नहीं आकाश में देवता लोगों ने देखा युद्ध भगवान राम की विजय प्राप्त करके देख करके सब लोग प्रसन्न हो गए मुनि लोग जी जो आसपास पास वहां बास करने वाले थे उन्होंने भी देखा हाँ भगवान तो बड़े ही शक्तिशाली हैं इन्होंने निशाचरों का मध कर दिया तो वो भी आश्वस्त हो गए प्रसन्न हो गए अब इसके बाद क्या होता है बताते हैं तुलसीदास जी की जब रघुनाथ तो समर युद्ध जीते किस प्रकार से भगवान राम ने जब युद्ध जीत लिया तो सोनर मुनिश्वर भेद के भय जीते तो देवताओं के मनुष्यों के मुनियों के इनके सभी जो भय थे निशाचरों से जो भयभीत थे उनका भय दूर हो गया भगवान ने तो वैसे ही पहले आकर के सब मुनियों से कह दिया था जब तुम निर्भय हो करके अब बात करो तुमको अब कोई डर नहीं है लेकिन अब तो उन्होंने स्वयं देख लिया कि भगवान राम ने निशाचरों को अकेले मार दिया तो वहां जितने भी निशाचर घुमा करते थे बस अब उन्होंने समझ लिया अब कौन यहाँ आने वाला है अब कौन हमको बीच बाधा डालने वाला है तो सब सबके सब निर्भर हो गए ने कम से कम निशाखर भीहीन हो गया लेकिन मनियों ने यह भी समझ लिया कि अब तो रावण भी मारा जाएगा उसके जो है जितने भी और भाई बंद होते जितनी सेना है अब वो बच नहीं सकती तो उनका भी कर जो था राम का ही दर्द था वो भी यदि राम मरा नहीं लेकिन उनका भी दर्द मुनियों के मन से निकल गया अब क्या तो ये तीसरा और ये जितने खरदूषण से कोई आवाज़ से कम थे ये तो वैसे ही बराबर थे आगे चल करके राम कहता है कि ये तो सब मेरे ही समान बलवान ये कैसे मारे थे? तो ये सब जानते थे कि राम से ये कमजोर नहीं ये सब मारे गए तो इसके माने ब्राह्मण भी मारा जायेगा और अब निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ अब कोई भय की बात नहीं इसलिए सब आश्वस्त हो गए निर्भय होकर के अपने भजन ध्यान पूजन में साधना में सब सब सब लग गए और तब लक्ष्मण सी कहीं ले आए जब जब ये सभी युद्ध समाप्त हो गया तो लक्ष्मण जी सीता जी वहां गुफा में थी वहां से सीता जी को लक्ष्मण जी ले आए भगवान श्री राम जी के पास और प्रभु पद परत हर्षवर लाए लक्ष्मण जी ने आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया बड़े प्रसन्न हुए लक्ष्मण जी जी के देखो भगवान राम ने सभी छात्रों को मार दिया लेकिन मैं विजय हो गई लक्ष्मण जी भी प्रसन्न हो गए और सीता जी और सीता जी के देखो मनोभाव किस प्रकार का है अब ये बहुत बातें तो मनोवैज्ञानिक होती हैं और कर्म की कुशलता इसमें है कि किस स्थिति में किस व्यक्ति की मनोदशा क्या है उसको वो पहचान ले समझ ले अब तुलसी राशी जानते कि इस सीता जी का व्यवहार कैसा होगा उनके मन में कैसे भाव आएंगे तो कहते हैं कि, कि सीता चित्र श्याम सीता सीताजी आई कि भगवान जी के सुंदर स्वरूप की तरफ देखती रह अब इस ऐसा सुंदर रूप भगवान राम का सीता जी ने भी पहले नहीं देखा था आ, भगवान राम जनकपुरी में थे जब जयमाल पहनाई गई तब भगवान बड़े में मूर्त प्रसन्न मूर्ति सब इस प्रकार के और राजसी वस्त्र क्या पहने हुए धारण किए हुए उनका तो रूप देश दूसरा था उस समय अयोध्या में आकर के भी देखती रही, रूप देखती रहीं यहां पर आकर के जब चित्रकूट में आए तो भी वनवासी रूप में देखा लेकिन आज तो सीता जी ने देखा कि भगवान रण विजय करके खड़े हुए हैं और उनके मुख के ऊपर के ऊपर श्रम बिंदु दिखाई देते हैं उनके जहां तहां देखो तो असरों के प्रहार खड़े हुए अस्त्र के कारण से शरीर में जहां तहां रक्त बिंद झलकाये हैं वो भी दिखाई देते हैं अब दिखाई देते हैं इस समय भगवान के नियंत्र जो है वो केवल गुलाबी गुलाबी लाल नहीं है रक्त वर्णन दृश्य में भगवान के हैं ये सीता जी ने देखा तो ये सब रूप भगवान का देख करके सीता जी तो देखती रहे हां ऐसे भगवान श्री राम जी शाम में तो उनको कहते हैं परम प्रेम लोचन न खाता और सीता जी के एक दिन तो वही भगवान चरण तो प्रेम है लेकिन इस समय ऐसा प्रेम जागृत हुआ कि वो उनके हृदय में आता नहीं समाता बड़ी प्रेम विफल होकर के सीताजी भगवान श्री सी राम जी के सुंदर स्वरूप को ऐसे वीर रसपूर्ण उनके स्वरूप को देख करके बड़ी प्रसन्न सीताजी तो पंचवटी बस श्री रघुनायक ये तो यहां पर ये घटना जो है प्रदूषण के मारने की बात समाप्त हो गई अब आगे कहते हैं भगवान श्री राम जी पंचमती में और बांस रहे वहीं पर पंचवती बस श्री रघुनायक श्रीवन सीता अब आप देखेंगे अब सीताजी सी नहीं रहे सी है जो पहले अयोध्या तक सी थी अब श्री हो रहे शुरू से याद दिलाया था कि देखो वहां पर जब झांचे वो अब सीताजी श्री की माने जो है वो सीता जी साक्षात लक्ष्मी जी है वो सब माने ऐश्वर्य संपन्ना भगवान राम भी इस समय वीर और ऐश्वर्य संपन्न हैं। उनका मृदुर रूप जो वो हो, अभी तक जो था वो तो गौर हो गया और भगवान का वीर रूप पौरुष रूप ऐश्वर्य रूप वो ज्यादा प्रकाश में आ गया तेजो में हो गया और वैसे सीता जी श्री रूप हो गए सीता के कागजी कहते हैं कि सीता पिता श्याम भक्त गाता तो पंचवती बसी श्री रघुनायक करथ चरित्र सुरमुनि सुखदायक भगवान ने इस प्रकार से सुरमन और देवताओं की सबके सुखदायक चरित्र किए कि महाराज ये भयभीत थे चिंतित थे उन सबको विश्राम प्राप्त हुआ उनका भय दूर हुआ और भी बहुत से चरित्र किए अब जिसका तुलसी राशि ने कहीं कहीं विस्तार नहीं करना चाहते वह ही कह देते चरित्र सूर्यमुनि सुखदायक गंडकार में रह करके अब उन साचरों से सब के सबके शरीर जो पड़े हुए थे उनको सबको मुनियों के द्वारा कह करके वहां के और वनवासी लोग थे उनसे कह करके उन सबको सफाई करवाई सबके शरीरों को जो वो हो चिताएं बनवा बनवा करके उनको सबको जलवाया फवाया सफाई कराई सब युद्ध घूम सब साफ हुई उसको सबको पवित्र कराया शुद्ध कराया ऋषियों की मुनियों पे बात करने योग शुद्ध पवित्र स्थान फिर बना वहां पर मुनियों से कहा जाए यज्ञ करो तब तो उन लोगों ने यज्ञ की व्यवस्था की यज्ञ का धूम रुकने लगा वेद पाठों के मंत्र बोले जाने लगे ये सब जब उसमें बन्न होने लगे तो अब वहां उन साचरी जो राज था वो समाप्त होकर के अब वहां धार्मिक आध्यात्मिक शांत में प्रेम में वातावरण वा, ये सब भगवान ने व्यवस्थित बनवाई ये सारा कार्य भगवान ने उस समय जब तक वहां रहे तब तक किए ये तो इधर कार्य चल रहा था और उधर युद्ध इतना हुआ लेकिन उसमें शुल्क खोड़े मारी गयी वो तो सब इतने सब मारे गए शुल्कन खा सबसे आकर के उसने दिखा दिया था कि देखो ये हैं राम लक्ष्मण जी ये सब इन्होंने हमारी नाचता का नहीं काटी है युद्ध होने लगा और शुल्कखा दूर खड़े हुए देखती रही तमाशा और सूक्त खाके देखते देखते धुआं देख खरदूषण के राह कहते खरदूषण का धुआं हो गया अब देखो ये मुहावरा है धुआं उड़ गया माने वो सब जन खूब करके खत्म हो गए विध्वंस हो गए देखा कि वहां कोई नहीं बचा देखते देखते शूक्षण खा के उसके इतने शक्तिशाली निशाचर खरदूषण खसरा चौदह हजार सेना सब उसके देखते देखते मारी गई जब ये सब मारे तो सुखनखा वहां से भागी <coughs> दंडकार से और वहां से और सुन में लंका पहुंची जाकर के वहां तो जाए सुख रावण प्रेरा वो अब जाकर के लंका में पहुंची जहां रावण था वहां रावण के पास पहुंची और उसको जाकर के फिर उसको भड़काया प्रेरा तो मैंने भड़काया उसको <coughs> भड़काती है क्या कहती है तो आप देखो यहाँ विस्तार करते हैं पहले जब उसने जाकर के खरदूषण से बोला था तो खरदूषण से तुझे विस्तार नहीं कहा वहाँ वर्णन नहीं किया अब विस्तार देखो जैसे खरदूषण से इसी प्रकार से समझने कहा था वही जाकर के अब उसने रावण से कहा तब तो वहाँ कहती है वो कि बोली वचन क्रोध कर भारी अब वहाँ पर रावण के पास जाकर के पहुंची नाच दान कटे हुए और रावण के सामने तो रावण ने देखा कि क्या हो गया उसको और रावण जब तक तो कुछ पूछे पूछे तो जाते ही वो दरवाजे से चिल्लाती चली गई फिक्र घुसते हुए माने रावण कोई भूल पावे पूछ पावे उसके लिए कोई अवसर नहीं बाढ़ से ही चिल्लाती हुई पहुंची बोली भचन क्रोध कर भारी के देश कोष का स्रोत बिसारी कि तुमको कुछ हो सवास है तुम्हें तो न अपने राज्य के कहीं देश का कुछ पता है न कोष का कुछ पता है देश कोष कहते मैंने अपनी संपत्ति इत्यादि का हाल चाल तुम्हें कहीं कुछ पता नहीं तुम्हारे दूत वूत क्या करते हैं सब सोते रहते हैं तुम्हारी कोई खबर तुम्हारी कहीं कुछ नहीं तुम्हें पता क्या हुआ अब ब्राह्मण क्या बताओ क्या पता है उसे तब तक खतर पता नहीं ले पाया इस सुरक्षा तुरंत भाग खड़ी हुई थी पहले ही आ गई अद्यप के बाद में एक दूत वहाँ ब्राह्मण का जो था उसने भी आकर के खदूषण की खबर राहण को बताई समझाई की कैसे कैसे युद्ध हुआ कैसे मारे गए क्या क्या हुआ उसने भी आकर के खबर दी थी उनको लेकिन स्वप्न का दबल बोलिए उसने सब बताया जाय सुप्न खाराम प्रेरा और देश कोश कह सुरारी कर से पान सोवस दिन राती और उससे कहा जो तुम ये एक कि पान करने के माने अपने शराब पीते रहते हो और दिन रात सोते रहते हो तो मैं कहीं होश बात नहीं कुछ तुम्हें की क्या हो रहा राज्य में और तुम्हारा राज्य बचे बची जाएगा तुम्हारे राज्य में कोई कुछ व्यवस्था नहीं तो बिल्कुल लापरवाह हो करश्य पान सोवश दिन राती असुदन शुद्ध नहीं तब सिर पर आराती कहते तुम्हारे सिर के ऊपर शत्रु चढ़ आया है तुम्हारे राज्य में गुस्सा है और तुम्हारे ही देश में तुम्हारे ही प्रांत में शत्रु आकर के बैठा हुआ है और वहां सब विध्वंस कर दिया है तुम्हारे राज्य के ऊपर उसने कब्जा जमा लिया है और तुमको पता तक तुम्हें नहीं तुम क्या तुम करते हो तो रावण को ही पहले उसने ललकारा रावण की निंदा की कमजोरी थी बताई अपना हाल नहीं बताया कि मेरी नाचन कह करके कहा क्या होगा क्या उसका कुछ बपात नहीं पहले रावण को पहले वो ललकारती रही उसी को खिला बुरा बोलते रहे अब रावण उसकी तरफ देखता रह गया ये सब की ये क्या कह रही क्या बात हो गई अब वो कहती है आगे कि देखो तुम्हारा ये क्या चलेगा तुम जब इस तरह दशा तुम्हारी है तो अब तुम बचने वाले नहीं अब तुम्हारा विनाश का टाइम आ गया कहते हैं राजनीत बिन धन बिन धर्मा ये जो है नीच के वचन है संस्कृत के जो श्लोक थे शुक्रखाने तो में, में कहीं सुन लिए होंगे ये तमाम जगह जगह नीच के वचन जैसे लोग बाग बोलते रहते हैं रामायण की छिपाही बोल देते हैं कहीं कुछ बोलते रहते हैं सिखावतें बोलते रहते हैं तो ऐसे नीत के वचन प्रसिद्ध रहा करते थे संस्कृत के श्लोक तो में में खाने सुन तो बोल दिया रख लिया उसे जो एक बात कहनी थी कि राजनीत बिनु ये जो है बिना नीति के राज्य रह नहीं सकता नीति माना राज्य चलाने के जो नियम है अगर कोई व्यक्ति उनके ऊपर ध्यान नहीं देता और उनका पालन नहीं करता तो राजा राज्य पाकर करके भी अपना राज्य उसका खो बैठेगा और वो सब उस वो साधारण व्यक्ति अधिकारी बन करके रह जाएगा और तो राजा राजा नहीं रह सकता बिना नीति के मुख्य बात उसको यही कहनी थी लेकिन इस बात को सिद्ध करने के लिए जो पूरा नीच का श्लोक था उसे सब सुनाना पड़ा पूरा से पूरा बोले बाकी से चाहे वो एग्री करती हो जाने करती हो लेकिन एक मुख्य बात उसको बचितने से था कि राजनीति बिनो लेकिन आगे कहते हैं कि धन बिन धर्मा अब ये नीच के श्लोक में था तो उसे बोलना पड़ा लेकिन इससे उसे जान सके मतलब उसे और हवा को जानी सके मतलब वो तो धर्म का उन्मूलन करने के लिए विनाश करने के लिए बैठा हुआ था वह लेकिन ये नीति के वचन में था तो वो बोलती जाती है कि धन बिन धर्मा कि बिना धर्म के व्यक्ति का धन भी नहीं रह सकता और न धन का सदुपयोग हो सकता है अब यह देखो अपने नीति की बात ऋषियों बनियों को कहना है कि अधर्म वाला धन व्यक्ति को न सुख देता है न सिकता है विनस्क हो जाता है धर्म वाला धन ही व्यक्ति का आता भी है सुखमी देता है टिकता भी है अब ये ऐसा लोगों का अनुसंधान किया हुआ देखा हुआ परीक्षण किया हुआ है उसके आधार पर उन्होंने इस प्रकार से बोला कि धन धर्म से आया हुआ धन वही बचता है नहीं तो बचता रहे और धर्म का धन उसी धन की शोभा भी है महिमा भी है जो धन का धर्म में काम आवे जो धन अधर्म में पाप कर्म में परिक्रीड़ा में काम में आता है वो धन क्या है वो दुक् धन है व्यर्थ का धन है वो तो कहते हैं धन बिनो धर्मा और हर ही समय सत्कर्मा अभी तो एक बात और भी आगे की बात सुन ली। अब ये कोई व्यक्ति सत्कर्म करे लेकिन भगवान को समर्पण न करे तो वो सत्कर्म भी उसके परिश्रम मात्र उन सत्कर्मों का उसे क्या फल मिलेगा कहते हैं कि पर सब अपने सत्कर्म करे व्यक्ति लेकिन भगवान को समर्पण भाव से करें अब देखो ये निष्काम कर्म योग हो गया ये तो जगह जगह इसी प्रकार से निष्काम कर्म योग भी गीता दी दी का और दूसरे ग्रंथों का जो है वो तुलसीदास में गीता रामायण में विनय पत्रिका में जगह जगह सब फैलाये हुए हैं थोड़ी थोड़ी बात बोलते हैं एक से गीता की तरह से धाम से ही बोले चले हैं तुम तो तुलसीदास तो जानते हैं लोग घबरा जाएंगे नहीं सुनेगी कोई रामायण रामायण नहीं सुनेगा इसलिए थोड़ी सी बात जगह जगह बोलती आगे कथा फिर थोड़ी सी कुछ बात होगी कथा लेकिन सब जितना गीता है सब रामायण मिल जाए एक पुस्तक बहुत पहले हमने देखी थी फिर देखने मिली आजक उसका नाम था जो गीता सो रामायण पैतृक का नाम था जो गीता सो रामायण कहा लिखी हुई थी अब बहुत दिनों भी बात हो गई होगी चालीस पैंतालीस साल पहले तो आप उसमें देखो तो रामायण अनुसार गीता की बात है जैसे चाहे निष्काम कर्म हो चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो चाहे ये हो चाहे वो सात हो तो आप ये कहते हैं कि यहाँ पर ये आ जा समर्पे बिना सत्कर्मा माने यदि कोई सत्कर्म भी करता है सत्कर्मा ने धर्मप्राण कार्य भी करता है लेकिन उसे भगवान को समर्पूर्ण भाव से करना चाहिए फिर तो उसका कर्म का उत्तम फल मिलता है यदि कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है लेकिन भगवान को समर्पण नहीं करता तो वे कर्म भी उसी प्रकार के बंधनकारी व्यक्ति के लिए हैं, जैसे कि कोई पाप बंधनकारी पाप कर्म करेगा तो पाप तो बंधनकारी तो हो ही होगा और दुख भी देगा लेकिन वह सत्कर्म में ये है कि सत्कर्म सुख तो जरूर देगा लेकिन बंधनकारी होगी होगा इसलिए सत्कर्म के बंधन से छूटने के लिए सत्कर्म करे तो सुप्त दे देगा और उसके साथ अगर भगवान को समर्पण भाव से करेगा तो वह बंधन नहीं करेगा तो कर्म के समस्त दोष छूट जाएंगे एक तो सत्कर्म करने से कर्म का दोष नहीं लगेगा भगवान का समर्पण करने से वो भी दोष दूसरा दोष दोस्त जो कर्म का है वो भी नहीं लगेगा बस इस प्रकार तो से कर्म के दोष से बचने के लिए व्यक्ति सत्कर्म करे और भगवान को समर्पण भाव से करे ये सिद्धांत तो हरे समर्पे बिन सत्कर्मा और विद्या बिन विवेक उपजाए और कहते हैं कोई विद्या पढ़े ले, लेकिन विवेक उसको जागृत ना हो तो उसकी विद्या अब देखो यहाँ विद्या के माने क्या हो सकता है कल का जैसे प्रमोशन पहले तो उसमें पच्चीदशी का पढ़ते हैं तो उसको ध्यान में आवे आपको तो, तो देखें विद्या के माने परमात्म प्राप्त करने के लिए विद्या के माने ज्ञान और उपासना दोनों मिलाकर के विद्या है उपनिषद में से विद्या कहते हैं अब ये विद्या से अब विद्या किसी तो व्यक्ति को प्राप्त हो मन परमार्थ ज्ञान तो व्यक्ति को हो जाए परमात्मा का शास्त्रों के द्वारा लेकिन विवेक न हो विवेक के माने अब वो परमात्मा ही अपना स्वरूप है अपने अंदर विद्यमान है उसका दर्शन उसे प्राप्त न हो तो कोरी कोरी विद्या क्या काम करेंगे उसको इसलिए विद्या प्राप्त विद्या के बाद उसे विवेक भी होना चाहिए विवेक होगा तो फिर वैराग्य भी होगा फिर परमात्मा में प्रीति भी होगी फिर परमात्मा की प्राप्ति भी होगी तो आगे गाड़ी चल पड़ेगी लेकिन विद्या विद्या हुई विवेक न हुई तो विद्या प्राप्त करके आगे देखो साफ कहते हैं उसका क्या फल होगा कि श्रम फल पढ़े विद्या पढ़ी और विवेक नहीं हुआ तो पढ़ने का परिश्रम मात्र हुआ पढ़ पढ़ करके तमाम तो परिश्रम किया और उसका विद्या का फल नहीं मिले तब तो मिलेगा जब विवेक हो तब आगे बढ़े तो पढ़े श्रम फल पढ़े किए अरुपाए किए के माने हरे समर्पे बिन सत्कर्मा अगर ऐसा करता है तो श्रम फल किए तो कर्म करने का शर्म ही हाथ लगेगा और बस उसके कर्म का उसका फल क्या प्राप्त होगा बंद नहीं कार्य उसके लिए कर्मों किसी इसी प्रकार अरुपाए पाए के माने राज्य और धर्म धर्म अगर किसी व्यक्ति को राज्य और धर्म प्राप्त होता है लेकिन वो धन को धर्म में नहीं लगाता और राज्य के साथ नीति के साथ में राज्य का पालन राजनीति को समझ करके राज्य की रक्षा करने के लिए और वो राज्य का कार्य करने के लिए शासन करने के लिए उचित ढंग से वो नहीं करता तो फिर राज्य प्राप्त करना भी उसका व्यक्ष धन प्राप्त करना भी उसके लिए व्यक्ष तो तीनों के लिए इस प्रकार से बोल दिया तीन बातें बतायी उन तीनों के लिए श्रम फल मैंने उसका फल केवल श्रम श्रम श्रम के मन परिश्रम परिश्रम हाथ लगेगा और कुछ नहीं पढ़े किए कल पाए इन तीन के लिए बोल दिया इसमें जो है ये ऐसे कहते हैं न क्रमशाह तो क्रमशाह का मैं उल्टा क्रम चलता है क्रमशाह के माने सबसे अंत में जो कहा वो पढ़े बीच में जो कहा किए जो पहले कहा उसके लिए पाए ये क्रम इस प्रकार से तो उल्टा क्रम चलता है तो संगते जति तेजी राजा अभी कहते हैं देखो संगते जति एक और नीच की बात दूसरा नीच का श्लोक और सुनाते हैं ये भी रावण के ऊपर लागू होता है इसमें इसलिए कहते हैं कहते हैं संगते जति ये इनका सबका क्या बेगही नाश नीति अश्वन्नी वो कहती है कि ये इनका सबका बहुत जल्दी नाश हो, हो जाता है किनका किनका नाश हो जाता है संग तेजती यदि मैंने सन्यासी सन्यासी यदि आसक्तियों में पड़ता है तो उसका विनाश हो गया सन्यास के माने बैराग्य बैराग्य के मैने आसक्ति सो है हा? सन्यासी हो गिर हो और आसक्ति उसको तो क्या उसको सन्यास का आ रहे सकता संन्यास इसलिए संज्ञते जति और कोमंत्र राजा और राजा जो है उसको जब मंत्री हों और सही रास्ता बताने वाले जब हों तब उसका जो है उसका राज्य चलेगा और मंत्री ही उल्टी राज देने लगे अब आगे चल करके देखेंगे कि रा, रावण को जो है ये है मंत्री लोग उल्टी राज क्या करते हैं रावण जैसे चिल्लाता है ग्रसता है हंगामा दिखाता है तो मंत्री भी कह देते हैं आप बिल्कुल सही बात कहते हो बस वो जो समझते हुए भी की गलत बोल रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए तो भी उसी की हामे हम मिला देते हैं मंत्री लोग तो। तब तो रावा का विनाश होता तो कहते हैं इस प्रकार कुमंत्र थे राजा राजा जो है कुमंत्र से कुमंत्र के माने गलत राय से हा में हां मिलाने से उसका राजा का भी विनाश हो जाता है और मानव ज्ञान और ज्ञान कैसे नष्ट होता है मानव ज्ञान अभिमान या अहंकार व्यक्ति के ज्ञान को नष्ट कर देता है तो कोशी से मिला लो भगवान राम ने अभी पहले पीछे जो लक्ष्मण जी को उपदेश दिया था कि ज्ञान कैसे हैं ज्ञान मान जाए एक ना ज्ञान तो वही है जहाँ मान न हो अभिमान न हो जहाँ अहसार न हो ज्ञान के माने विनम्रता विद्या ददा तो विनियम विनियम ददाच पात्रता और जब ज्ञान हो तो ज्ञान के माने व्यक्ति में अहंकार शून्यता आए अभिमान न हो विनम्रता आ जाए साधता आ जाए सज्जनता आ जाए नीकनेस हम ऐसे ये सब सब इस प्रकार से व्यक्ति में आ जाए तो तो ये ज्ञान का लक्षण है और ज्ञान के मन गर्जने लगे तड़पने लगे निंदा करने लगे तो ये क्या ज्ञान ये कोई ज्ञान को ये ऐसे, ऐसे ये जो है मा, ये मान जो है वो हो वो ज्ञान को कथमा वार्थ तो ध्वंस कर देगा ज्ञान रह ही नहीं सकता इसलिए कहते हैं मानते ज्ञान और पान ते लाजा पान के माने जाते हैं जानते हैं उसने कर उसे कर के पान सुबह दिन रात ही तो पान के माने मदिरा पान किया तो ऐसे कि नसीबी चीजें खा लेने से चाहे मदिरा हो चाहे भांग हो चाहे दूसरी और नशीली चीजें हों जहां व्यक्ति ने खा ली तो क्या होता है उसकी लज्जा जाती रहती निर्लज हो जाता है लज्जा ही कार्य करने लगता है विचार शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है और निर्लज भी हो जाता है तो ये कहते हैं पानते लाजा और इसके माने ये है कि लज्जा की रक्षा करनी चाहिए री लज्जा विनम्रता ये सब उसी के साथ जब कोई विनम्र होगा तो उसे संकोच भी होगा लज्जा भी उसे होगी अगर न विनम्रता है न संकोच है निर्लज है तो फिर तो तो उसको जो है वो दुर्गुणी हो जाएगा व्यक्ति उसका ज्ञान व्यान जाता रहेगा मुहूर्त आ जाएगी उसका प्रीत प्रणय बिनु मद से गुणी अब फिर कहते हैं प्रीत प्रणय बिनु और प्रीत का आधार क्या है प्रणय प्रीति का आधार है प्रीत और प्रणय में अंतर है देखो अब जब दूसरी राशि कहते हैं तो अंतर खोलना पड़ेगा अब ऐसे तो है प्रीत प्रणय एक ही बात हो लेकिन अब ये तुलसी राष्ट्र कहते प्रणय की बिना खरीद नहीं रह सकती तो फिर पता लगाओ भाई प्रणय क्या है तो पता लगाते लगाते लगाओ कि प्रणय के माने ये है कि अब भाई दूसरे किसी व्यक्ति से जिससे कि प्रेम हो उसके साथ में ऐसा अपनापन भाव होना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास संपत्ति है वो सब तुम्हारी है जो तुम्हारी है वो हमारी है इसमें हमारे और तुम्हारे वादी बीच में भेदभाव नहीं है जब इस प्रकार का हो तब उसे कहते हैं प्रणय और जब भेदभाव न होकर लेन देन में वस्तुओं में एकत्र में इनमें सब में दोनों व्यक्तियों में सहयोग होता है या एकता होती है